भारतीय दर्शन वैशेषिक दर्शन न्याय वैशेषिक के मतों में परस्पर भेद इन दोनों दर्शनों में जिन बातों में भेद है उनमें से कुछ भेदों का उल्लेख पूर्व में किया जा चुका है फिर भी महत्वपूर्ण भेदों का पुनः उल्लेख यहाँ किया जाता है न्याय दर्शन में प्रमाणों का विशेष विचार है प्रमाणों के ही द्वारा तत्व ज्ञान होने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है साधारण लौकिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर न्याय शास्त्र के द्वारा तत्वों का विचार किया जाता है न्याय मत में सोलह पदार्थ हैं और नौ प्रमेय हैं। वैशेषिक दर्शन में प्रमेयों का विशेष विचार है इस शास्त्र के अनुसार तत्वों का विचार करने में लौकिक दृष्टि से दूर भी शास्त्रकार जाते हैं इनकी दृष्टि सूक्ष्म जगत के द्वार तक जाती है इसलिए इस शास्त्र में प्रमाण का विचार गौर समझा जाता है वैशेषिक मत में सात पदार्थ हैं और नौ द्रव्य हैं दूसरा प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तथा शब्द इन चार प्रमाणों को न्याय दर्शन मानता है किंतु वैशेषिक केवल प्रत्यक्ष और अनुमान इन्हीं दो प्रमाणों को मानता है इसके अनुसार शब्द प्रमाण अनुमान में अंतर्भूत है कुछ विद्वानों ने इसे स्वतंत्र प्रमाण भी माना है तीसरा न्याय दर्शन के अनुसार जितनी इंद्रिया हैं उतने प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं जैसे चाक्षुष श्रावण राशन तथा स्पार्शन किंतु वैशेषिक के मत में एकमात्र चाक्षुष प्रत्यक्ष ही माना जाता है चौथा न्याय दर्शन के मत में संवाय का प्रत्यक्ष होता है किंतु वैशेषिक के अनुसार इसका ज्ञान अनुमान से होता है पांचवा न्याय दर्शन के अनुसार संसार की सभी कार्य वस्तुएं स्वभाव से ही छिद्र वाली पोरोस होती हैं वस्तु के उत्पन्न होते ही वही छिद्रों के द्वारा उन समस्त वस्तुओं में भीतर और बाहर आग या तेज प्रवेश करता है तथा परमाणु पर्यंत उन वस्तुओं को पकाता है जिस समय तेज की कढ़ाएँ उस वस्तु में प्रवेश करती हैं उस समय उस वस्तु का नाश नहीं होता है यही अंग्रेजी में केमिकल एक्शन कहलाता है जैसे कुम्हार घड़ा बनाकर आवे में रख कर जब उसमें आग लगाता है तब घड़े के प्रत्येक छिद्र से आग की कड़ाएं उस घड़े में प्रवेश करती है और घड़े के बाहरी और भीतरी सभी हिस्सों को पकाती है घड़ा वैसा का वैसा ही रहता है अर्थात घड़े के नाश हुए बिना ही उसमें पाक हो जाता है इसे ही न्याय शास्त्र में पीठर पाक कहते हैं वैश्विकों का कहना है कि कार्य में जो गुण उत्पन्न होता है उसे पहले उस कार्य के समवायी कारण में उत्पन्न होना चाहिए इसलिए जब कच्चा घड़ा आग में पकने को दिया जाता है तब आग सबसे पहले उस घड़े के जितने परमाणु हैं उन सबको पकाती है और उसमें दूसरा रंग उत्पन्न करती है फिर क्रमशः वह घड़ा भी पक जाता है और उसका रंग भी बदल जाता है इस प्रक्रिया के अनुसार जब कुम्हार कच्चे घड़े को आग में पकाने के लिए देता है तब तेज के जोर से उस धड़े का परमाणु पर्यंत नाश हो जाता है और उसके परमाणु अलग अलग हो जाते हैं पश्चात उसमें रूप बदल जाता है अर्थात घड़ा नष्ट हो जाता है और परमाणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है और रंग बदल जाता है फिर उस घड़े से लाभ उठाने वालों के अदृष्ट के कारण वह सृष्टि के क्रम से फिर से बनकर वह घड़ा तैयार हो जाता है इस प्रकार उन पक्को परमाणुओं से संसार के समस्त पदार्थ भौतिक या अभौतिक तेज के कारण पक्ते रहते हैं इन वस्तुओं में जितने परिवर्तन होते हैं वे सब इसी पाकज प्रक्रिया केमिकल एक्शन के कारण होते हैं यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह पाक केवल पृथ्वी और पृथ्वी से बनी हुई वस्तुओं में होती है इसे वैशेषिक पिलु कहते हैं छठवान न्यायिक असिध विरुद्ध अनैकांतिक प्रकरण सम तथा कालात्यापदिष्ट ये पांच हेतुभाष मानते हैं किंतु वैशेषिक विरुद्ध असिद्ध तथा संदिग्ध ये ही तीन हेतुआभाष मानते हैं सातवां नैयायिकों के मत में पुण्य से उत्पन्न स्वप्न सत्य और पाप से उत्पन्न स्वप्न असत्य होते हैं किंतु वैशेषिक के मत में सभी स्वप्न सत्य असत्य हैं आठवां न्यायिक लोग शिव के भक्त हैं और वैशेषिक महेश्वर या पशुपति के भक्त हैं आगम शास्त्र के अनुसार इन देवताओं में परस्पर भेद है नोवा इनके अतिरिक्त कर्म की स्थिति में वेगाख्य संस्कार में सखंडोपाधि में विभागज विभाग में द्वित संख्या की उत्पत्ति में विभुओं के बीच अज संयोग में आत्मा के स्वरूप में अर्थ शब्द के अभिप्राय में सुकुमारत्व और कर्कशत्व जाति के विचार में हनुमान के संबंधों में स्मृति के स्वरूप में आर्स ज्ञान में तथा पार्थिव शरीर के विभागों में भी परस्पर इन दोनों शास्त्रों में मतभेद है इस प्रकार ये दोनों शास्त्र कतिपय सिद्धांतों में भिन्न भिन्न मत रखते हुए भी परस्पर संबद्ध है इनके अन्य सिद्धांत परस्पर लागू होते हैं